This is Aditya Raj Kapoor and you are listening listening, to Brahma Kumari's Community Radio Station, Radio Station Madhuban. Keep listening, keep smiling. आप Radio Madhuban 90 FM. सलामी आप 90.4 कार्यक्रम में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज संडे हैं एक बज चुके हैं आप संडे एक बजे सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं बहुत ही अच्छा लगता है हम सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनके दिल की बातें आप तक पहुंचाते हैं तो आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मनोहर जसवानी हैं जिनसे हम बात करेंगे और 67 रनिंग में भी एंग एंड एक्टिव है बहुत ही अच्छी तरह से अपने कारोबार को करते हैं और बिजनेस भी करते हैं और साथ ही साथ सोशल वर्क में भी बहुत एक्टिवली पार्ट बजा रहे हैं तो आइए मनोहर जसवानी जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में नमस्ते आप सभी भाइयों को प्यार भरा मीठा मीठा दोपहर का नमस्ते चलिए और जैसवानी जी बहुत ही अच्छा लगा आपने जो अंदाज में बात किया आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लिस्नर्स आपको पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं रहेगा आप अपने बारे में बताइए मैं पुणे का रहने वाला हूँ और फिलहाल तो मैं रिटायर भी हूँ और काम भी कर रहा हूँ काम करता हूँ बिल्डिंग का स्टोर संभालता हूँ जो अच्छी तरह से मुझे काम मिला हुआ है उसको मैं एकट करता हूँ कहाँ गफलत नहीं होती है कहाँ बेमानी नहीं होती है उसका पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ मनोज जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आपका एज है अभी 67, तो मैं चाहूंगा कि आपकी स्कूलिंग बचपन साठ साल पहले जो स्कूलिंग आपने किया है कहाँ पर आपकी स्कूलिंग हुई किस तरह की बातें थी और उस समय आपके परिवार में क्या सिचुएशन मेरी बचपन की लाइफ बहुत बढ़िया थी माता पिता जो थे बहुत संस्कारी थे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, थे और हमारा बचपन जो था वो बॉम्बे के सिंध मॉडल हाई स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई थी उन्नीस तक वो वहाँ हमारा खुद का बिजनेस था कपड़े की दुकान थी जिस कपड़े की दुकान थी उस एरिया का नाम था ग्रांट रोड और वो एशिया का सबसे फेमस एरिया था ग्रांट रोड जहाँ पे हम बचपन से लेके पैंतीस साल तलक हमने बिजनेस किया वहाँ फिर हम आए वहाँ की वातावरण को देख के कि बॉम्बे का वातावरण बहुत बढ़ते जा रहा है पब्लिक ज्यादा होते जा रही है आने जाने में कठिनाई होती थी ग्रांड रोड से खार तलग जाने के लिए लोकल में तो हमने फिर अपने आप को परिवर्तन करने के लिए पूना सिटी को चुना और हम उन्नीस में पूना में रहने को आगे यहाँ आके हमने बिजनेस चालू किया बिजनेस तो बड़ा नहीं उल्टा लॉस हो गया फिर हमने कुछ और नहीं सोचा फिर थोड़ा बहुत एक दो साल सर्विस की सीखने के लिए और भी चलो भाई ठीक है सर्विस कर लेंगे कुछ ना कुछ हमारा गुजारा हो जाएगा लेकिन वंडरफुल बात यह है कि इस टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी हमारी इनकम थी पंद्रह सौ रुपया उसमें से हमको महीना पाँच सौ रुपया उल्टा बचता ही था तो मुझे लगता था कि बिज़नेस से अच्छा है फिर वो नौकरी छोड़ दी फिर बिजनेस चालू किया लेकिन फिर भी बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हुआ यह अपने अपने भाग्य की बात रहती है उसमें हमारे को किसी बात का ये नहीं है दुख नहीं है कि भाई बिजनेस को लॉस हुआ हुआ तो हुआ ठीक है उसमें भी कुछ भला होगा तो भला करते करते फिर एक छोटा सा दुकान पिंपरी में लिया वहाँ भाड़े पे वहाँ पे एक इमिटेशन ज्वेलरी का काम चालू किया और वहाँ पे अच्छा हमारा कारोबार चल रहा था किसी कारणवश और दुकान अनऑथराइज में आ गया और तोड़ा गया तो फिर मैं बेरोजगार हो गया बेरोजगार हो गया तो मैं कोई चिंता में नहीं आ गया क्योंकि कहा शास्त्रों में कहा गया की जो भी होगा अच्छे के लिए होगा ऐसा हमने सुना था तो उसकी मेरे को खुशी होती थी को ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा तो यहाँ पुना छोड़ के मैं चले गया नांदेड़ साइड परभनी जिले के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा गाँव है पूना वहाँ हमारी सिस्टर रहती थी उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप इधर आ जाओ आप अपना यहाँ आके बिजनेस फिर चालू करो तो मैं अपने परिवार को पूना में छोड़ के छोटी छे गाँव में चले गया वहाँ पे मैंने जो मुझे नहीं आता था बिजनेस वो मैंने चालू किया शूज यानी जूते बेचने का तो बचपन में मैं गुरुद्वारे में जाता था तो बचपन में एक शौक था जूते साफ करने का कि जो भी आते थे उनके हम जूते साफ करते थे गुरुद्वारे का एक नेम अच्छा था कि कहाँ ना कहाँ किसी का कोई जूता ऐसा मिल जावे तो हमारा भाग्य खुल जावे ऐसा बड़े बोलते थे तो मुझे खुशी होती थी जब वो मैंने बिजनेस चालू किया तो मैंने ऊपर वाले को शुक्र किया कि वाह आपने हमारी बात सुन ली क्योंकि मैं जूते साफ करता था आज मुझे जूते का आपने बिजनेस दिया वो ग्यारह बरस मैंने बहुत अच्छी तरह प्यार से बड़े नेम से ईमानदारी से लूटफाट न करके ग्राहकों को इतना विश्वास में लिया तो ग्राहक मेरे से बहुत प्यार करते थे और मुझे वहाँ नाम दिया गया था मनु मामा क्योंकि गांव भांजे के पास गया था तो मैं उनका मामा था तो उन्होंने बोला ये हमारे मामा है तो गाँव का मैं मामा बन गया आज मैं छह साल छोड़ के वो गाँव को आगे गया हूँ यहाँ पुना वापस क्यूँकी यहाँ बच्चा जो एक बिल्डर के पास अकाउंट का बड़ा काम करता है तो उन्होंने बोला चलो बाबा आप अभी वो छोड़ अभी रिटायरमेंट में आ जाओ और छोटा सा काम यहाँ मैं आपको दे देता हूँ बिल्डिंग में जो स्टोर संभाला जाता है ईमानदारी से वो आप अपना चालू कर दूँ तो ये मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और बीतेगी क्योंकि जीवन तो हमारे हाथ में है नहीं लेकिन जीने का हमारे को बहुत अच्छा शौक है और हम आगे जीने के लिए बहुत उत्साह में रहते है इसके लिए कभी उम्र का ख्याल नहीं रहता की मेरी इतनी उम्र हो गई है मनोहर जसवानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने जीवन का जो इतिहास है वो बहुत ही सार रूप में आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा दूसरे आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा जीवन में जैसे कि बहुत ज़्यादा जो मुश्किल का समय रहा आपका जब बिजनेस का लॉस हुआ तो आप क्या सोचते थे किस तरह से आपने अपने आप को संभाला सोचना क्या है कि हमारे जो बड़े थे वो भारत और पाकिस्तान जब भी डिवाइड हो गया था तो हमारे बड़ों ने समझाया था कि मुश्किल में ही हमें पता चलता है कि मेहनत करके कैसे बढ़ना है और एक वंडरफुल बात है कि हम लोगों को बड़ों ने कभी भी छोटा काम करने से नहीं घबराने को कहा है क्योंकि हमारे बड़े जब भी आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था वहां से आने के बाद उन्होंने फुटपाथ पे रह के अपना फिर से बिजनेस चालू किया और हमारे को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि हमारे को कभी ऐसे लगा नहीं कि हम भाई फुटपाथ पर बैठ के हम काम करेंगे तो इसके लिए हमारे को कभी इस चीज़ का दुख नहीं हुआ और आगे बढ़ने का हमेशा उत्साह रहता था कि हम आगे कैसे बढ़े बिजनेस को कैसे बढ़ाएं बाकी तो अपना अपना लक रहता है कभी लक चमकता है कभी कमती हो जाता है तो उसमें हम अपने आप को कभी नर्वस नहीं करते भाई ना हम कमज़ोर हो गए क्या हो गया उल्टा हमारा उत्साह बढ़ जाता है ये हमारे को बड़ों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी और हमारे को अच्छी तरह समझाया था कि दुख के दिन तो आने ही वो थोड़ा समय चलता है और सुख के दिन तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई सुख है लेकिन दुख को भी कभी कभी हम लोग फील करते हैं कि वो दुख नहीं होता तो मैं आगे कैसे बढ़ता था ये बचपन में हम लोग को बड़ों ने सिखा दिया था कि डरना नहीं है किसी भी बात में और किसी से मांगना नहीं है मांगने से मरना भला ये हमारे को बड़े भी सिखा के गए और कुछ अच्छी बातें हमारे को फिर अच्छे अच्छे दोस्त यार मिले दोस्ती इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन एक दोस्त था आज भी चालीस बरस से एक के साथ दोस्ती कायम है कभी कभी उनसे बात कर लेते हैं वो थोड़ा बहुत एक्ट करते पिक्चर में भी एक्ट करते हैं उनका नाम नीरू आसरानी है और सिंधी ड्रामा बहुत अच्छा अच्छा करते हैं बॉम्बे में वो आज तक भी हमारी दोस्ती कायम है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है कि जीवन में जो है मुश्किल का दौर जरूर आता है कहते हैं कि सुख में सिमरन न करें कोई दुख में सब सिमरण करते हैं तो सुख के दिनों को हम लोग चलिए अच्छी तरह से बिता जरूर देते हैं लेकिन जब दुख की बात आती है या मुश्किल घड़ी आती है तो वो हमें कहीं न कहीं एक सीख देती है एक लेसन देता है जिस तरह से मनोहर जी ने बताया कि उनको बड़ों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी कि मुश्किल की घड़ी को कैसे अपने आप को उस समय संभालना है कैसे आगे बढ़ना है कैसे मेहनत करना है उस समय वो सारी बातें उन्हें बड़ों से मिला था तो उनका जीवन जो है ऐसे मुश्किल घड़ी में जहाँ पर बिजनेस पूरी तरह से लॉस होने के बावजूद भी वो अपने आप को स्टेब्लिश करके आगे बढ़ते रहे तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अभी लेते हैं अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए है रीड मोदी नाइन्टी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कर उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ मां ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी इंसान तुचा देवता भी माचल में फले तेरे है समझी थी दुनिया में बदमा के तले तेरे तुम का ही न जिसके नंबर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 We because... go. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान मनोहर जसवानी जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं तो आपने किस तरह से अपने जीवन को स्टेबल रखा और दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफर होते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं एक जगह से हम लोग अगर अपना डेरा उठाते हैं दूसरी जगह जब जाते हैं तो काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो आप बॉम्बे से पुणा आए तो किस तरह से क्या क्या सोच के आए पुणा आने के टाइम पे यही सोचा था कि कोई अच्छा सा बिजनेस चालू करेंगे चालू भी किया क्योंकि पूना में ऐसे सगे वाले तो बहुत है लौकिक तो संबंध होने की वजह से हमारे को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि पहचान ज़्यादा थी तो हमने रेडीमेड का बिजनेस चालू किया तो जो अच्छा चल रहा था लेकिन अच्छा चलते चलते अचानक फिर कोई ऐसे अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं जिनकी नीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है वो माल तो ले लेते हैं लेकिन पैसा देने के टाइम पे आनाकानी करते रहते हैं तो दूसरा बिजनेस कमती होने का कारण यही था तो और कोई कारण नहीं था फिर भी हम इसको ये समझ के छोड़ देते हैं कि चलो भाई हमारे अगले कर्मों का हिसाब किताब होगा तो उसको हमने छोड़ दिया कोई हमने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फिर बिजनेस ऐसा हमने चलाया अच्छी तरह तो पूना में हमारे को कोई खास दिक्कत नहीं हुई परिवार भी अच्छा था सगे संबंधी भी बहुत थे मदद भी करते थे लेकिन आखिर में हम उसको आखिर में यही एक लफ्ज़ बोलते हैं, जितना भाग्य में मिलना था उतना मिला उसके लिए हमारे को कोई उसी बात का अफसोस नहीं होता कि मेरे भाग्य में इतना क्यों था क्योंकि आगे और कोई अच्छा चांस मिलने का रहेगा तो वो स्टाप हो जाता है तो उसका हमारे को कोई पुणे में तकलीफ़ नहीं हुई कोई और बॉम्बे का वातावरण थोड़ा दूषित था माना हवा इतनी अच्छी नहीं थी भीड़ का इलाका था खैर आज पुणे की हालत भी बॉम्बे के जैसे हो गई है कि हमारे को फिर बॉम्बे याद दिला देता है कि हम पुणे में नहीं बॉम्बे में रहते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात को सुनकर एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि जिस जगह से हम लोग ट्रांसफर हो जाते हैं और वही चीज़ें फिर वापस जहाँ पर रहते हैं उस जगह पे वही माहौल अगर दिखाई देता है तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया तो चलिए ऐसे संसार में सभी चीज़ें जो है जैसे बदलती जाती हैं और जनसंख्या बढ़ती जाती तो हर जगह जो है ये दिक्कतें तो होती हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मनोहर जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में हर मुश्किल घड़ी में किसी न किसी व्यक्ति को हम लोग बहुत याद करते हैं ऐसे मुश्किल घड़ी में कौन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं उनके बारे में बताइए सबसे पहला तो सपोर्ट मेरे को मिला हमारी युगल यानी पत्नी से उसने अपना धर्म का पूरा पूरा साथ निभाया और मुश्किल घड़ी में कभी भी उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया और आगे बढ़ाने का हमारे को और तरीका बताते थे मुश्किल घड़ी में फिर उन्होंने एक अच्छा काम चालू किया स्कूल की टीचर जाके बन गई जहाँ पे पेमेंट कमते मिलती थी लेकिन उसका कहना था कि कम से कम हो सकता है कि मेरी पढ़ाई से किसी का भाग्य बने उनको पेमेंट का कुछ नहीं था फिर भी उन्होंने अच्छी तरह वो मुझे सिखाया कि हम आगे कैसे बढ़ सकते घर में बैठने से कुछ होगा नहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुश्किल तो इतनी अच्छी आ गई कि उसका वर्णन करना भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम सुबह को नाश्ता करते थे तो दोपहर को खाने को हम लोग विचार कम करते थे कि चलो भाई सुबह के नाश्ते में हमारा दिन का गुजारा हो गया प्रभु के गुण गाओ और सुख के दिन आओ तो हमारी युगल जो धर्मपत्नी पत्नी थी उन्होंने हमारे को कभी भी बीच भवर में नहीं छोड़ा उन्होंने उल्टा हमारे को उस भवर से निकालने की पूरी कोशिश की जिसमें हम कामयाब हो गए अभी हम इस उम्र में भी ऐसे हमारे को लगता है की अभी हमारा और बहुत अच्छा काम आना बाकी है आयु तो किसकी कमती रहती है किसकी ज्यादा रहती है लेकिन हम इतना अपनी आयु के बारे में नहीं सोचते की हमारी इतनी आयु हो गई है लेकिन आज भी हमारे को ऊपर वाले की दुआ से अच्छी हेल्थ वेल्थ मिलती है तो हम लोग उसमें खुश हो जाते हैं और आगे का अच्छा अच्छा सोचते हैं और अच्छा अच्छा हो जाता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात से अवगत हो रहे होंगे कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें आती है तो परिवार के जो सदस्य है वो एक दूसरे को अगर हेल्प करते हैं मदद करते हैं तो परिवार में जो दुख है वो जल्दी से कम हो जाता है और दुख की घड़ी में भी एक सुकून मिलता है कि चलो अपना लोग है और अपने को आगे बढ़ना है जिस तरह से गाड़ी जो है दो पहियो के साथ चलती है उसी तरह जिंदगी में हम जब आगे बढ़ते हैं या मुश्किलें आती हैं उस समय पति पत्नी दोनों अगर साथ मिलकर चलते हैं और उस मुश्किल की गाड़ी को सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उन चीज़ों को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं और हमारे अच्छे दिन फिर से शुरू हो जाते हैं आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि ऐसे मुश्किल घड़ी में जो प्रेरणादायी गीत होते हैं आपने कुछ ऐसे गीतों का या संगीत के साथ आपका जुड़ा हो तो थोड़ा सा बताइए संगीत हमारा बचपन से शौक़ है क्योंकि हमारे टाइम पे तो बहुत अच्छे अच्छे संगीत आते थे, थे। राज कपूर देवानंद दिलीप कुमार उनके गाने भी बढ़िया थे बलराज सहानी नूतन माला सिन्हा यह हमारे फेवरेट थे और आज भी है नेह से हमारे को इतना ये नहीं है लेकिन आज भी हमारे पुराने गाने हमको याद आते हैं जो हम कभी गुनगुनाते हैं रमाया वतावया हमने दिल तुझको दिया रमैया रामैया मैंने दिल दिया मैंने दिल तुझ दिया ओ रमया वस्ता वैया, रमया वस्ता वैया। रमया वस्ता वैया। मैंने दिल दिया मैंने दिल तुझ दारी नती तेरी आंखों में ये दुनिया दुनियादारी न थी जो दुख तो क्या आज पछताऊँ तो क्या मैं जो दुख पाऊँ तो क्या आज पछताऊँ तो क्या मैंने दिल मैंने दिल दिल तुझको तुझको दिया दिया में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल इस किस में दर्द की में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल चांद दिया रमैया बसता भैया रमैया बस्ता रमैया वैया तो ये गीत ऐसे गुनगुनाते और अच्छे अच्छे पुराने दिन है उनको नए तरीके से हम शुरुआत करते हैं फिर एक गीत बहुत अच्छा था तू प्यार का सागर है तेरे एक बूंद के प्यार से हम वो गीत बहुत अच्छा लगता है एक था बहुत अच्छा गीत अन्हाड़ी पिक्चर का जो राज कपूर गाते हैं सब कुछ सीखा हमने सीखा नहीं कुछ लोग हमको अन्हाड़ी आज भी अनाड़ी कहते हैं सब कुछ सीखा हमने न न सीखी होशियारी तो हम फिर भी बहुत खुश है कि हम अनाड़ी हैं होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम अपने आप को होशियार समझेंगे तो लोग तो मानेंगे नहीं इसके लिए अनाड़ी समझ के होशियार बनना सबसे बेहतरीन चांस मिलता है दिल पर मरने वाले मरेंगे भिकारी दिल पर मरने वाले मरेंगे भिकारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी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 चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ बहुत ही आनंदमय ये जो समय रहा जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे गीतों को जो जसवानी जी ने याद करा था वो हमने सुना और उनकी बातों से लगता है कि कहीं कही ना कहीं जो पुराने गाने हैं या पुराने जो एक्टर्स हैं उसमें कहीं कही ना कहीं एक जीवन जीने की कला हमको मिलता है मोटिवेशन मिलता है खुशी मिलता है तो मैं चाहूंगा जो फिल्में आपने देखी हो पुरानी तो उसमें से कौन सी एक फिल्म जो आपको अभी भी याद है उसकी स्टोरी थोड़ा सा बताई श्री चार राज कपूर की बहुत बेहतरीन पिक्चर थी उसमें वो गांव से आता है उसको कुछ पता नहीं रहता लेकिन उसको उस टाइम पे भी लोग ऐसे थे कि कैसे पैसे बनाने हैं और किस बुद्धू को पकड़ के पैसे बना सकते हैं तो बहुत अच्छी पिक्चर थी जिसमें वो वो बन तो जाता है 420 करने को सीख तो जाता है लेकिन उसको एक पॉइंट ऐसी आ जाती है कि वो सब छोड़ देता है क्योंकि उसको पता है कि इससे मेरी जीवन नहीं बननी है मुझे इस रास्ते पर जाने से मुझे आखिर कहाँ पहुंचा देगा इसके लिए वो अपने आप को वहाँ से अलग कर देता है और सही राह जब जब आ जाता है तो उसको फिर वही दुख के दुख देने पड़ते हैं लेकिन वहाँ भी उसको कोई ना कोई सहयोगी मिल जाता है और वो उस चीज़ को पार कर लेता है तो श्री चार मेरी सबसे बेहतरीन पिक्चर थी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा एक जो आपने बताया सी चार सौ बीस नाम से भी पता चल जाता है कि हम लोग अगर शॉर्टकट रास्ते से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं या गलत रास्ते से जाकर हम कुछ कमाना चाहते हैं तो उसमें व्यक्ति जो है कमा भी ले सकता है लेकिन बाद में पछतावा जरूर होता है और इसलिए यहाँ पर एक मैसेज मिलता है कि आप कड़ी मेहनत से ईमानदारी से अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन सफल बनता है ना मनोहर जी यही संदेश है हाँ जी आप अच्छा श्रेष्ठ सोचो तो आपको दुख की घड़ियां कभी महसूस नहीं होगी आपको ऐसा लगेगा कि सफलता मेरे सामने खड़ी है क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पर जा रहे हो सच्चाई के रास्ते पे कितने भी काटे आएंगे कितने भी मोड़ आएंगे लेकिन सच्चाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगी झूठ आपको रोक देगा सच्चाई कभी भी आपके साथ हमेशा सफलता का सितारा बना के छोड़ देती है चलिए मनोहर जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आइए आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से आपने याद कराया श्री 420 का जो स्टोरी है वो आपने बताया राज कपूर पर जो पिक्चराइज किया गया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और गाना इसी फिल्म का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अभी सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में सुनते रहो मुस्क्राते रहो भी चक्दाना, भी चक्दाना, And I'm beat because I'm not. बीचक दाना, दाना दाने ऊपर दाना ही चक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ही चक दाना चाले वो चल कर दिल में समाया खा पी गया वो है सफाया तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में न आना ई चकदाना तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में न आना इचकदाना क्या हम नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मनोहर जयवानी जी हमारे साथ हैं आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा अनुभव है उनके पास 67 रनिंग में भी उनकी आवाज से आपको पता चल रहा होगा वो कितने एक्टिव और बहुत स्फूर्तिलेंग से अभी भी अपना जीवन को जी रहे हैं और खुशी होती है कि इस उम्र में भी वो अपना कारोबार करते हुए घर को संभाल रहे है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा की जीवन में हम लोग अपने जीवन में चलते चलते कई लोगों को हम आदर्श मानते हैं तो आपके जीवन में ऐसे कौन रहे जिनको आप आदर्श मानते हैं या आपने कभी गुरु किया हो तो उनके बारे में बताइए मेरा एक ही आदर्श था मेरे माता पिता बड़े भाई उनको देख के मैं आगे बढ़ता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी वो आज तलक मैं भूल नहीं पाता हूँ क्योंकि पिताजी हमेशा एक ही बात करते थे कि मेहनत करते रहो और सफलता मिले न मिले उसको छोड़ दो क्योंकि अच्छी मेहनत करने वाले को सफलता हमेशा आके स्वर झुका के सलामी दे के आगे बढ़ाती है तो इसके लिए मेरे माता पिता पहले पहले वही गुरु है बाकी धीरे धीरे गुरु तो मैंने कभी किया नहीं हाँ पिताजी की वजह से हम कभी कभी गुरुद्वारे जाते थे वहाँ अच्छी बातें हम सुनते थे सुखवाणी लेकिन उसका मीनिंग्स आज तक मुझे नहीं पता चला सुख अगर है तो कौन सी वाणी में है तो गुरुद्वारे जाते थे फिर हमारे सिंधी गुरुद्वारे बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे हैं, जिसका नाम बहुत अच्छा अच्छा है तो जाते थे पहले लेकिन उनके प्रति उतना जितना माता पिता के प्रति था उतना उनके प्रति इतना नहीं था क्यों हमको सिखाने वाले माता पिता थे आगे बढ़ाने वाले भाई थे बहने थी उनके संस्कार हम देख के ही आगे बढ़े हैं तो गुरुओं से तो बहुत कुछ मिलता है लेकिन हमारे गुरु जो थे वो माता पिता को ही आगे रखा है हमेशा क्या बात है मनोहर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप गुरु वगैरह नहीं किया लेकिन अपने माता पिता को ही अपना गुरु मानकर उनके साथ चलते थे आप गुरुद्वारे गुरु में जाते थे और जो सुख जिसके बारे में आपने जिक्र किया वो सुनते थे लेकिन उस उसने उन चीजों को आप समझ नहीं पाते थे उस समय लेकिन फिर भी आपको उनके साथ जाना वहां पर गुरुद्वारे में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो आप सीखते थे तो मैं चाहूंगा कि जैसे गुरूद्वारे बहुत सारे बने हुए हैं भारत देश में तो आप कौन कौन सी जगह पर घूमने गए हैं और जहां आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो उसके बारे में बताइए घूमने के बारे में तो हमारे को इतना मुंबई में जन्म हुआ तो बॉम्बे जैसा बोलते ड्रीम है ये है ऐसा है हमारे लिए बॉम्बे मुंबई जैसी जो जगह थी वो वही सबसे बड़ी ड्रीम थी रहते थे जहां हम उस जमाने में वो चाल थी गिरगांव उसको बोलते थे और गिरगांव चौपाटी फेमस थी तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन चौपाटी से नजर अच्छा कोई नहीं था वहाँ से हम चलते थे पाँच छः किलोमीटर जाते थे घूमते घूमते वरी लैंड चर्च गेट फ्लोरा फाउंटेन कुलाबा ये हम पैदल ही घूमते थे उस जमाने में क्योंकि वो ज़माना ही अलग था कि वहाँ बस में चढ़ने का उतना मज़ा नहीं आता था टैक्सी में उतना मज़ा नहीं आता था जितना हम पैदल चलते थे क्योंकि उस ज़माने में भीड़ नहीं रहती थी इसके लिए हमारे को बड़ा मज़ा आता था फिर वहाँ हम शिफ्ट करके चले गए खार डांडा और उसके नज़दीक था लिंकिंग रोड खार बांद्रा समुद्र का किनारा आज बड़े बड़े जो महान महान स्टार जिसको आप बोलते रहते तो चार कमरे के अंदर ही है लेकिन उनका नाम बड़ा हो जाता है रहते समुद्र के किनारे है जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी उस ज़माने में आज करोड़ों रुपए में वो लोग रहते लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ऐसा लगता है कि इंसान कुछ लगता कितना है और करता कितना है और उसके लिए वो क्या मालूम क्या क्या करता है तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं अपने आप को इतना सुखी समझता हूँ क्योंकि चार बाय पंद्रह बाय पंद्रह के रूम में रहना है उसके लिए इतनी खिटपिट नहीं करनी पड़ती है और रूम में रहना पड़ता है अंधेरे में के अंदर लाइट लगा के फिर भी हमारे को बम्बई का बोरेवली कांदेवली गोरेगा गाँव स्टूडियो में कभी कभी घूमने को मिलता था क्योंकि बाहर से जो सगे वाले आते थे उनका एक अनुरोध रहता था कि मनोहर भाई आप इतने सालों से बचपन से रहते हैं तो हमारे को उन चीज़ों का अनुभव कराओ फिर हम उनको एक टैक्सी करा के देते थे, थे उस टाइम पे टैक्सी का भाड़ा भी इतना नहीं लगता था सारे दिन में उस जमाने में मेरे को लगता है उन्नीस सौ पचहत्तर के बीच में 500 रुपया टैक्सी वाला ईमानदारी से लेता था और पूरा मुंबई उनको घुमा के लेके आता था तो हमारे को बॉम्बे बहुत अच्छा लगता था इस चीज़ में आज भी बॉम्बे अच्छा है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ भीड़ के अंदर जाने का सबसे बड़ा तकलीफ तो होती है जब हम धाधर से अंधेरी जाने के लिए बैठते हैं तो अंधेरी की लोकल तो मिल जाते है खाली लेकिन उन लोगों को जब हम देखते हैं धक्काधक्की तो हमारे को अजीब लगता है कि हमारा बचपन कितना श्रेष्ठ और सुखी और सुने सुनहरे दिन थे वो क्योंकि जो हमने लोकल देखी थी वो लकड़े की थी मना पाटी लकड़े के रहते थे और उस टाइम पे सबसे अच्छा आज मच्छर है उस टाइम पे ओ मराठी में उसको डेकुन बोलते थे खटमल खट <laughs> जो काटते थे उनको हम मार के वहाँ बैठते थे उससे अच्छा और क्या नज़ारा रहेगा बॉम्बे का कि वो लोकल और आज की लोकल में वहाँ हम पार्टी पे सोने को मिलता था आज सोने को क्या खड़ा रहने को नहीं मिलता है धक्का मारते ही रहते हैं अंदर तो बॉम्बे जैसी मुझे अच्छी गाँव अच्छी नहीं लगती और घूमने का तो सवाल ही नहीं है अभी तक तो घूमने का मैंने कभी सोचा नहीं हाँ पूना में आने के बाद एक बार बच्चे हमारे को लेके गए थे महाबलेश्वर तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया भाई हमारी उम्र नहीं है ये आपके साथ घूमने के क्यों आप फ्री घूमो हम बुजुर्ग आपके सामने रहेंगे तो आप उतना फ्री नहीं घूमेंगे उनकी अपनी लाइफ है हम उनकी लाइफ में कभी भी ये नहीं करते कि भाई आप ऐसे क्यों जी रहे क्योंकि उनका अपना जीना है हमारा अपना जीना था तो इसके लिए हम बॉम्बे को ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसा पूना तो अच्छा अच्छा है क्योंकि पुणे में आज भी हवा बहुत अच्छी मिलती है लेकिन पुणा में कैसा है कि वही बम्बई जैसी भागदौड़ी है सुबह को आए मंदिर में गए माथा टेका घर आए नाश्ता किया ड्यूटी पे चले गए वही वर्किंग चालू रहती है घूमने का हमारे को इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं है और कोई तमन्ना भी नहीं है कि मुझे ये ये देखना है क्योंकि देखने के लिए वही है लास्ट में आते कहाँ अपने घर ही वापस आते आप लंदन घूमो अमेरिका घूमो कहाँ भी घूमो आते किधर है आपने वापस घर में जो घर का आनंद है जो घर परिवार में सुख और शांति मिलती है वो घूमने से इतना नहीं मिलती है चलिए मनोहर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया पुरानी बातों को आपने ताजा कराया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स जो शायद सेवेंटी में हैं अभी उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा शायद कभी वो बॉम्बे घूमे होंगे तो उन्हें सब चीजें जो है आपने याद करा है, अपने शब्दों से आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए रेडो मत बन FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 tera la dla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 तेरी खुशी मेरी खुशी गम तेरा मेरा गम तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैसा जन्म तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में नमस्कार मैं हूँ हरमीत सिंह मैंने मीत ब्रदर्स अंजन म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म गॉड मिट्टी से नहीं जजों से और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए मेरे निशा है कहा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में मनोहर जासवानी जी हमारे साथ हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से अपने अनुभव को बॉम्बे में उन्होंने जो दिन बिताए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया और बहुत पुरानी बातें उन्होंने याद कराएं नाइनटीन सेवेंटी सेवेंटी की बातें उन्होंने याद कराई कि उस समय किस तरह का लोकल हुआ करता था मैं तो पहली बार सुना कि लकड़ी का भी लोकल हुआ करता था और उसमें कटमल हुआ करते थे और उसमें वो सो यात्रा करते थे तो ये बहुत ही अलग चीज़ जो है मैंने इनसे सुना और आशा करता हूँ आप भी नई पहली बार सुन रहे होंगे कुछ हमारे दोस्त जो युवा साथी हैं और जो बुजुर्ग हैं शायद उन्हें पता होगा ये सारी चीजें और मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में जब मुश्किल आती है तो मुश्किल घड़ियों को कैसे हम लोग समझे और उसमें कैसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े आप कैसे आगे बढ़ते थे उसके बारे में बताइए मुश्किल के टाइम पे सबसे अच्छा काम रहता था किसी न किसी एकांत कोने को पकड़ के आप बैठ जाओ उसके बारे में सोचो कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है क्या करना है क्योंकि एक ऐसी चीज़ है एकांत जिसको हम अच्छी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं कि एकांत में बैठ के हमारे को अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं एक कोने में बैठने से क्या रहता है कि बाहर के वातावरण से हम अलग हो जाते हैं और हमारा जो मन है शक्तिशाली वो हमारे को प्रेरणा देता ही है एकांत में बैठने के लिए और बुद्धि उसका यूज कर लेती है इसके लिए एकांत में बैठने से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकांत में बैठ के अच्छी तरह विचार करके फिर जो आपके अच्छे विचार हैं फिर आप किसी के साथ बांट भी सकते हैं कि भाई ने ऐसे ऐसे विचार किया है क्या इसको मैं आगे जाके सक्सेस हो सकता हूँ क्या तो एकांत एक में बैठने से अच्छे आपके पॉजिटिव जो विचार है अच्छे विचार है वो आपको पता कर देते हैं कि आपको कौन से राह पे जाना है और आपको कौन सी राह अच्छी मिलेगी तो एकांत एक में बैठना बहुत अच्छी बात है मनोर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जब भी मुश्किल घड़ी आती है या मुसीबत आती है तो आपको थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आप एकांत में बैठ जाइए और चिंतन कीजिए क्या कमी रह गई है और कहाँ हमें अपना मेहनत दिखानी है तो इस पर अगर थोड़ा सा आप साइलेंस हो जाते हैं साइलेंस में जैसे मनोर जी ने बताया वैसे ही आपको जो है बहुत सारे अच्छे विचार और रास्ते खुलेंगे जहाँ से आप उस मुश्किल से दूर निकल सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच मनोर जी और मैं चाहूँगा कि जैसे हम अपने जीवन में कारोबार करते हैं जीवन जीते हैं लेकिन कोई एक ऐसी गड़ी आती है एक दो ऐसी गड़ी आती है, जहां पर आपको बहुत पछतावा होता है आप सोचते हैं कि ये चीज मेरे से हो गई नहीं होती तो अच्छा होता या इस समय यह करता तो अच्छा होता ऐसे आपको कब लगा और किस वजह से लगा नहीं बॉम्बे छोड़ने के टाइम पर मुझे एक नहीं कहा था कि बॉम्बे मत छोड़ो क्योंकि बॉम्बे आखिर अच्छी है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं बॉम्बे में रहने से कुछ मतलब नहीं है क्योंकि आगे की ज़िंदगी जो है और कठिन होने वाली है इतना मुझे लगता था फिर भी ऐसा कभी कभी टच होता है कि बॉम्बे नहीं छोड़नी चाहिए थी लेकिन क्या है कि पुणे में आने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं बॉम्बे छोड़ के अच्छा किया पुणे में सेटल हो गए जो हमारे को बॉम्बे में था वो हमारे को रिटर्न में उतना मिल चुका है ऐसे नहीं है कि उसका पछतावा नहीं होता है हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैंने फ्लैट छोड़ा उसकी आज इतनी बड़ी कीमत हो गई मैं इतना करोड़पति हो जाता था तो उसका मुझे दुख नहीं होता है क्योंकि रिटर्न में आखिर परमात्मा भगवान हमको कुछ ना कुछ वाहेगुरु दे ही देता है क्योंकि उसने बोला है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी की भी आधी घड़ी अच्छी होनी है तो इसके लिए हमको वो जो ज्ञान प्राप्त होता था गुरुद्वारों से जो हम सुनते थे तो बोलते थे कि जो होना है वो अच्छे के लिए होना है तो बम्बई छोड़ी उसका दुख तो होता है लेकिन पुणे में आके हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमने सही किया क्योंकि जो बॉम्बे का रिटर्न था वो हमको पूना में आके मिल गया इसके लिए हमारे को उसको पछतावा नहीं है ठीक है बॉम्बे माया नगरी है उससे हम छूट गए तो कभी कभी अच्छा भी लगता है कि वहाँ की भेड़ बकरी वाली ज़िंदगी जीने से कम से कम पूना में हम सुकून से बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ रहते हैं इतना अच्छा भाग्य मिला है हम ऊपर वाले का भी शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमारे को अच्छा रास्ता दिखाया और अच्छा चलने का सिखाया और हम फिर भी हमारे पिताजी को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने कभी भी हमको डगमग होने का चांस नहीं दिखाया था मेहनत करते रहो मेहनत जो मिलना है तो मिलना ही है उसको तो कोई भी बीच में रोक नहीं सकता है जो नहीं मिलना है आप कितनी भी मेहनत करो कुछ भी करो नहीं मिलना है तो उसको भूल जाओ नहीं मिलना है फिर आगे मेहनत करते रहो क्योंकि आगे का रास्ता सफलता का है ही है क्योंकि हमको अंधेरे में भटेकने को मिला नहीं हमारे को पिताजी ने कभी भटकाया नहीं सीधा रास्ता बताया सच्चाई का रास्ता बताया तो फिर भी मैं अपने पिताजी को लाख लाख शुक्र बोलता हूँ क्योंकि पिताजी हमारे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे के गए इसके लिए मैं पिताजी को बार बार याद करता हूँ कि पिता हमारा श्रेष्ठ था क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अपने पिताश्री को आप याद कर रहे हैं तो उनके लिए अगर कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से तो कौन सा गाना उनको डेडिकेट करते आप उसके लिए गाना वही याद है जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जोकर पिक्चर का बहुत बढ़िया गाना था और उसको दे सुनने के बाद तो ऐसे लगता है कि जीना कहाँ जीना तो यहाँ ही है मरना कहाँ मरना भी यहाँ है क्योंकि मुश्किलों में मरना होता है सुख में तो सब जी लेते हैं लेकिन मुश्किलों में मरने का एक आनंद अलग रहता है वो मरना तो ठीक है उसका तो कोई ये नहीं है लेकिन जीते जी मरना ये अच्छा अनुभव रहता है इसके लिए ये गीत मुझे बहुत याद रहता है कि जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा चलिए मनोहर जी बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया और जो आप अपने पिताश्री को डेडिकेट करना चाहते हैं तो चलिए इस गीत को हम अपने मनोहर जी के पिताश्री के लिए डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गीत आप सुनाए रीडमट वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कुराते रहो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा जीना जा यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं वहीं हम है यहाँ अपने यहीं दोनों जहाँ Es que si vaajana ha भूलोग तुम भूलेगे हो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा रहेंगे यही अब हमेशा इसके सिवा जाना जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हमें वही जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहा जीना यहाँ मरना यहाँ तेसरे सिवा जाना कहा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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मनोरज जसवानी जी से हम लोग सुन रहे हैं और आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा जीवन के जो खट्टे मिट्टे अनुभव है वो उनके शब्दों से हम सुन रहे हैं उनका जीवन का जो लंबा अनुभव है साठ सत्तर साल का वो हम सुन रहे है और सिक्सटी में भी यंग एंड एक्टिवली वो अपने जीवन को जी रहे है बहुत खुशी होती है हमें उनसे मिलकर आप भी उनके शब्दों से समझ रहे होंगे कि उनका जो अनुभव है ही अच्छा अनुभव तो आइए आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आज वर्तमान समय में जो जिस तरह के सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं जैसे आपने बॉम्बे की बातें बताई पुणे के बारे में भी आप बता रहे हैं तो लोगों का जो जीवन शैली है वो कैसे होना चाहिए क्या जिस तरह से जिस रफ्तार से वो चल रहा है वो सही है या कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की मार्जिन है आज का जीवन जो हम बच्चों में देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि जो लिखे पड़े बच्चे है जो समझदार हम बोलते हैं जिनको कि इतनी बड़ी उनको चांस मिली है जीवन को सजाने सवारने के लिए अपना घर बार छोड़ के आते अपने माता पिताओं को छोड़ के आते यहाँ बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं लेकिन उनका जो जीवन है वो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम देखते हैं उनको वो व्यर्थ है क्योंकि उनके पास कोई धारणा नहीं है उनके पास कोई एक्टिव नहीं है कि उनके माता पिता ने उनको क्या समझा के आगे भेजने के लिए कहा कभी कभी हमको मिल जाते हैं बिल्डिंग के लिफ्ट में तो हम बच्चों से पूछते हैं कि आपका लाइफ का एम क्या है आप क्यों आए इतनी बड़ी नौकरी करने के लिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है बोलते अंकल क्या करें जीवन जीना है तो बड़ी नौकरी करनी पड़ती है उनके पास कोई एम नहीं है कि मुझे क्या बनना है नौकरी तो अच्छी मिल गई अच्छा खाते पीते भी हैं लेकिन उनका जीवन शैली हम समान जैसे थे पहले वो जीवन और हमारे जीवन में बहुत फर्क है उनका जीवन देख के बड़ा दुख होता है कि इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे उनको एक्टिव कैसे नहीं मिलता है उनको कोई समझदार समझाने वाला क्यों नहीं मिलता है क्योंकि उनके पैसे जो है वो इतनी मेहनत से कमाते हैं बारह घंटा ड्यूटी देते हैं फिर भी उनका खाना पीना उठना बैठना देख के बहुत दुख होता है कि उनके वेस्टेज हो रही है ज़िंदगी वो बनाने के बजाय वो बिगाड़ रहे हैं वो देख के बहुत दुख होता है जी मनोहर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कुछ कुछ जगह पे हम इन चीज़ों को देखते हैं और कहीं ना कहीं एक चेंज जरूरत है एक परिवर्तन की जरूरत है जिसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा और उन्हें बच्चों को समझाना होगा और अपने माता पिता को भी अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि वो अपने सोसाइटी में अच्छी जीवन तो जिए ही और साथ ही साथ मूल्यों के साथ जीवन जिए जहाँ पर मूल्यों की कमी हो जाती है तो जीवन जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो जाते जाते मैं कहूंगा मनोर जसवानी जी रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो के द्वारा तो पीछे नहीं हटना मेहनत करना तो सच्चाई से करना सच्चाई हमेशा आपको फलदायक रहती है झूठ हमेशा आपको गिराते रहेगा एक ही बात है कि सच्चे चलते रहो सच का साथ कभी भी बड़ों का भी मिलता है बच्चों का भी मिलता है सच तो हमारे सिंधी में एक कहावत है सच तो बैठो नच सच के सामने झूठ हमेशा हार हो जाती है इसके लिए सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत बेहतरीन बेस्ट है चलिए और जयवानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी आपकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बातें आपने सुनाई हैं और हम चाहते हैं कि आप जो भी कार्यक्रम में जो बातें सुनी जहां भी आपको लग रहा है कि अच्छा है ये बातें हमें सीखना है तो जरूर सीखिए और आपको लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है तो ऐसे बनिए और आगे बढ़िए लेकिन जाते जाते मैं फिर से कहूंगा सच्चाई को हमेशा आपने साथ रखी जैसे इन्होंने कहा सिंधी में कहावत है सच तो भी नच यानी सच्चा व्यक्ति हमेशा मन से नाचता रहता है उसको कहीं भी पछतावा नहीं होता अंदर से तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखिए खुश रहिए मस्त रहिए तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत मुझे और मनोहर जैसवानी जी को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सा, सुनते रहो मुस्कराते रहो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 पकड़ के चला ममता के आंचल में पला मा ओमरी मा मेरा ला। मा ओमरी माँ तेरा लाडला